श्री श्री राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकमृतम अष्ट परछेद भक्तसि प्रेमंदन एवध आलाप् प्रचल अस्म सैद्य तरीक्षिग तथा आसन स्वीकृत स वद रात्रिवादनेम निद्रा भंगो जाता है कवल तव कचित यदि शैत्यन आक्रांत असि इतनी अचित श्रीरामकृष्ण काशरोगो जाता क्रमण वर्धते चे जलपूर्ण मुखं किंच कंटकभेद इवती इव वैद्य प्रातः सर्व उदंत अवगत अस् महिमाचरण ततभ्रमण प्रसंगम कथय अवदत ये लंका हसन मनुष्य न वैद्य सरकार अवदत तत्दीय सा वैद्य वाणिज्य तथा प्रभु श्रीरामकृष्ण वैद्यकर्मसम श्रीरामकृष्ण वैद्यम प्रति वैद्यकर्म अत्युन्न कर्म की अनेक प्रतीतिस्त यदि ऊप्यक अनादा परदुखम आलोक्य सदिस्सते तहि स महा कर्म अभी महत् परकतल कर्म कनुष्योंदयो वृत्तिवृद्धियाप्यकते पुरीशवर्णत पुरीश सकलपरीक्षण हीन कर्म वैद्य त यदि कवल कौती हीन कर्म की सत्य तत्सधे भाषण गौरव प्रकाशनम श्रीरामकृष्ण आम वैद्यकर्मणा निस्वाथत यदि परीये त्युतम तत्कर्म्बा लोकतासारिण जनसरा अरा साधुसंग अत्यमेक्ष भक्ति अस्त लोका साधुसंगं स्वतः अन्वीष्यप्मा उपस्थापया गंजिका सदा सह ठति अन्यम जलम दृष्टि अधो वदन सथवा आत्मगोपन करोति, किन्तु अपर एक गंजिका सेवनासक्त दृश्य है चेत महां आहलाद सैद्वा परस्व्यते सामा हा किच गृद गृध्रेण सह ठतिन सर्वीवेशुदया वैद्य अच्छा च काक काकभयात शकुन पलायते अहम बच्ची कवल मनुष्य कुतवा कनीीया अहम प्राय एव चटकेभ्य संता ददा लघु लघु सा साते गुलिका निर्मा प्रक्षिपेमी तदा युथ चटकपक्षि आगम्य खादी श्रीरामकृष्ण अहो एक उत्तम वचनम जीवप्रासन सन्यासी कृत साधव पिपीलिकासु शर्करा ददत्ते। वैद्य अदय गम न भविष्य श्रीरामकृष्ण नरेन्द्रम प्रति किंचितिद गाभ भो नरेन्द्रो गायतीरावासह अन्द्यमति सुंदरम तव नाम दीनशरण हे वर्षत अमृतारा त्रृपतिश्रणम भो प्राणस्मरण हे अननम तव नाम धनमतभवन हे अमर स जनह सकर्तनम हे अगाधो विषादराशि निमे न जदैव तव नाम सुधा श्रवण स्पृशति हृदय मधुमयं तव नाम गानती हे हृदयनाथ चिदाननंदघन हे गान मा कूर मतृन्म पुनर्जान विचारेन आई मातह कुरु ब्रह्मयी कुर अयि तव प्रेमसुरापाने कुर्मत् हे मक्तचि हरे मज्जय प्रेमसागरे तवास्मागारे कोपी हसती कोप क्रंदती कोप नृत्य सानंदम ईशा बुद्धश्रीचैतन अयिता प्रेम वशेन अचैतन्य हंतक मतर्धन्य हे माता तदंतरा एकी भूय एकीूय गात्न अद्भुत दृश्यम सर्वे भावोन्मत्ता पंडिता पांडिभिमान संज्य दंडा अस्ति वदती मातरोन्मत् पुनर्जान विचारेण विजयसु प्रथमत आसन त्यक्त भावन्मत् तंडा तथा श्रीरामकृष्णी प्रभु शरीर से दुराोग्यम दारुण व्याधि पूर्णतः विस्मृतवा अस्त वैद्य पुता सोप दंडा अस्तिण अवधान नस्त वैद्य अभी अवधानमस्त कनीयसो नरेन्द्र से भावसम अभूत लाटो अभी भावसम जाता है वैद्य अधीत विज्ञान किन्तु विस्मृत सन एक अद्भुत नृत्य द्रुम प्रवृत्ता अपश्य येषा भाव जाता किमें नस्त स्थिरा निस्पन्द भावोपमें सति केचन क्रंद केचन हसंती यहां के प्रमत्ता एकतावशपरछेद भक्त सहित श्री राम श्रीरामकृष्ण तथा क्रोधजय एकता परे पुनः आसन गृहवतंत रात्रि अठवादन मिता जुन आलाप सरब श्रीरामकृष्ण वैद्यम प्रति यद भावादीकृष्वान्सी तव विज्ञान किं ब्रूते तव कित अभिनय प्रतीयते वैद्य श्रीरामक प्रति यना तक प्रतीयते अभिनय न प्रतीये नरेन्द्र प्रति यदा गाय विधे मतरुन्मत्तनजान विचारेण तदा न पुनः स्थित शक्नो स्म स्थ प्रवृत् अभव तहता क्लेशेन भाव संयमित अचित प्रकाशो न कर्तव्य श्रीरामकृष्ण वैद्यम प्रति सहास्यम वेरुव समेशा हाष्यम तं गंभीरासनातनो भाव कोप्पी ज्ञात न समर्थ आसिवाप्या अवतरती तदा आंदोलन होती किंतु विशाल दीर्घिकायां अवतरती चेदनमें नवती सैद्वा कोपी ज्ञात न श्रीमती सखीं उतवान्खी यूय तो कृष्णवेण भृशं क्रंदथ किंतु पश्यत अहम कियती कठोरा मम चुषी बिंदुमत अ जलम नास्थी तदा बृंदा अवदत सखी तव चुषी जल नो बहुत तव हृदय विराग्नि तद्व ज्वलती चक्षुष जलमग्छति तदग्नितापेन शुष्य वैद्यह वैद्य वाचा अत्येत सामर्थ्यम ना क्रमेण प्रसंगातर आपति श्रीरामकृष्ण आत्मन प्रथम भावस्था वर्णय स्म तथा काम क्रोधादीकर्तव्यंती वैद्य अपत अपर कुटुकाघात आकर्षित तकवाता शुतवान्स् राम श्रीरामकृष्ण सकाीघट चंद्रहालधधार धार मध्यम कर्त स आगछत अहम ईश्वरीवेशन भूमौ अंधकार पति आसम चंद्रहा अचित मैं अभिनयन तत्सव क्रीयते प्रभो प्रियपात्रुषया सहंधकार आगम्य बुटपादुकाघात कर्त प्रवृत्ता गात्रे कलंकरेखा अभवत् सर्वे अवदन मध्यमकर्ते निता अहम अवद्य ऐसी लीला के लोकाशिशे क्रोध कथम वशी कर्तव्य क्षमा का उच्यते लोकाशिक्षेर विजय से तथा नरेन्द्र से ईश्वरीयूपदर्शनम एकदवसरे प्रभो श्रीरामकृष्ण पुरतो विजेन सह भक्ता नैका वार्ता प्रचलन्ती। द्विजय कश्चन एको मया सह सदा वर्तते। मै दूरे स्थित अभी सबद्रभिभावको देंदूत इव विजय ढाकायां परमसदेव दृष्टवा गात्र स्पृवा श्रीरामकृष्ण हसन सा तरही अपरह तरी अस््र अहम अभी इमं स्वयं बहुवार दृष्टवा विजय प्रति अतः कथम बच्चेदी वचसी न विश्वसी मी इती।